विचार के सुता के इंद्र जागे ना उड़ती राजा लाख लाख रूपये गुजारे अंद्राचार कर रहे हुआ है तो ओम जी ओम जीपतर को फाटे खो खो पार्टी सभा और घोड़ा माथे जीण नुबते नुबते नगरा बाजना हुआ गया है शिकारी त्यारी रे माए दरबार जंगल पधार शिकारी त्यारी रे माए तो रवाना हुआ है तो आपने आज ग्रा बाजार है वहां लेकिन और शहर है बारे गुजरा शी स्कूल रहे वहा लड़कियां शहर आखे रही पढ़ी रही है जग बा दाता राम बाबा राजा बोजरी सबाचड़े का उन समय राजा री शिकारी त्यारी हुई है और उन समय वो लड़कियां गिरे आने रो त्यारी हुई तो चार लड़कियां संगत में पढाई रो बेलो आवन जावन बेलो और गिरे आ रही है उन समय एक बगीचे रहे माए चारे लड़कियाँ फूल चुगने वास्ते गई करी जरूर तो आता रहो बाबा राजा बौद्री सभा कचरे काम फूल चुगता और बात आपस में लड़कियां करी हे भाई बुद्धिमान तो सब हो और सब भी अपने अपने घर में प्यारे हो और मनुष्य रूप धारण कर और दुनिया में तोल जोक हर चीज रो मात नहीं है हर भली बुरी बात रो जो इंसान ने जा नहीं है ज्ञानी है वो पशु है और उसको जानवर कहे और जो ज्ञानी है उनने मनुष्य क्या करे और एक बात बताओ तो एक लड़की मुसलमान शहर काजीरी लड़की दूजी गीता रामायण बनने वाले ब्राह्मण लड़की दूजी एक लड़की और वकील साहब री लड़की शेर। एक शहरदाई उन्हीं लड़की चारी लड़किया चारी कोमरी हुई और बात बताई हाँ दुनिया में पीने में क्या चीज ऊंची है खाने में कोई चीज ऊंची है और दुनिया में संगत में कई चीज ऊंची है और परोटन में कई चीज ऊंची है कीदरी लड़की बोली के परोठन में मैं बता दू ला तो शहर काजी लड़की बोली के पी में मैं बता दू ला ब्राह्मणी लड़की बोली के खाने में मैं बता दू ला तो दाई लड़की बोली के संगत में मैं बता दू ला सा हाँ बोलो तो दाई लड़की बोली के संगत तो सब है दुनिया में अपने जोड़े जोड़े कोई संगत नहीं जोड़े जोड़ी ऊंची दुनिया में प्यार नहीं ठीक है और शहर काजी लड़की नहीं बोले पीने रोके दुनिया में सब पिए अपने श्राफ जड़े कोई मजबूत और प्यारी चीज नहीं पीने में और ब्राह्मणी लड़की ने पूछे तू कहीं दुनिया में खाने चीज नहीं आप वकील साहब लड़की ने बोलियो तीन ही लड़कियों कहो जब कहो कैसा दुनिया में सब कुछ है कूड़ जेड़ो कोई प्यारो नहीं तो लड़कियां ने मन नहीं उन समय दरबार शिकार खेलने वास्ते जाता और बगेचेरे पास और दरबार न रहो बात आई और लड़की वाली बात सुन दरबार आपरो भी दियो और लड़का ने सब कम पर ज्यादा नहीं चार ही लड़कियां एक अवस्था में जब वाहा कचरे का बाद में हंकारो नकारो दियो हारा देने वालों उन समय वो लड़कियां बोलन कहो किसा ने चीज प्रकाश नहीं है और आप पूछ पूछ लो तो ब्राह्मणी लड़की ने बोले तो ब्राह्मण ने करी जन्म लिया है और तू ब्राह्मणी लड़की है तो तेज गोष्ठ चीज़ है ए राजा और तुमने ध्यान नहीं है और हमारे बुद्धि में एडी आई है कि हमारे घर स्वामी होटल है होटल रहे मा मान खो आवे जावे अच्छे से अच्छो बड़े से बड़ो अमीर से अमीर गरीब से गरीब आप तो पूछे कि खाने में क्या है गोश्त है नहीं है कि हाँ है वो होटल वाला हाँ बढ़ता है उस उसके मुंह पर लाली पैदा हो जाती है और वो वहां जाकर बैठता है जब खाना खाने की टाइम सब सबको भूल जाता, जाता है और मालिक को भी भूल जाता है लजत से खाता है लजत से खाकर और उनको देखा जा जाए उन्हें तो उन्हें कही है कि गर्म मसाला भी दूजी हर तरकारी से उनकी लाग जाता करे और हड्डी फेंके तो उन्हें आडो उठा ले आडो उठाने के बाद उन्हें मिनी उठा ले मिनी उठाने के बाद उन्हें कुत्तों उठा ले कुत्तों उठाने के बाद उन्हें कीड़िया लपट जाए कीड़िया लपटने के बाद उन्हें जमीन उन आसार करे जो हर सब्जी रो तो असार कोई दूसरी चीज रो नहीं बने वजह से मैं के भी गोश्त जड़ी कोई दुनिया में लजत चीज नहीं खाने में बहुत बड़ी चीज है ठीक है हाँ तू शाजी लड़की और तो मैंने कहीं जान नहीं मारे घर सोमो ठीक हो ठीक है माए राजा वाला कमर आवे बाह वाला कमर आवे कहीं तरह अच्छा अच्छा डिग्री वाला आदमी आवे जिन्होंने गली तुम करो दी हो जिंदगी उन गली में नहीं आवे एरा इज्जतदार आदमी आए और शराफ र ठेके माए बढ़ता और बैठता ही सब उन्हें मालिक दुरात्र जावे और बहुत पैसा पूछे और बहुत मजबूती और खुशी के साथ शराब पीता लाख लाख कपड़ा पहने जो कोई काचे और का और दुनिया में बेइजता करे कुत्ता मुतरे घड़िया माये पे तु तो भी बेरोजता हो अपनी इज्जत टक्का कर उठे जावे और दूजे दिन फिर पाचा आवे जैसे दुनिया में देखो इज्जत जड़ी कोई चीज नहीं बनो शराब रो संगत हो पीने में लजे इज्जत बैरान करो शराब और मैंने कोई ध्यान नहीं तीन साल पहले मैं हमारी माता गई थी जो एक स्त्री रे स्वतंत्र पैदा हुआ स्वतंत्र पैदा हुआ तो उन्हें तीन दिन रोज तक तो वो पड़ी रही बेहसी और बड़ी बुरी हालत से सब उनमें बुरी बुरी हालत हुई ऐडी हुई जो खत्म नहीं हुआ दूजे सब बुरी हालत हो गई और उन्हें बच्चों को तो मैं देखियो कि हर दुनिया माए बुरो एक बार धंधो कर ले इंसान खता खावे तो पाँचों धन्दो नहीं करेला और आज उन दस दिन हुआ फिर उन्हीं रे उन्हीं हालत हो बुरी हालत हो पा लड़को पैदा फिर हुए उन्होंने दूजो तो मैं देखियो कि इन बुरी हालत भी चाहिए वो दूजो संगत रहे माए लजत ज्यादा है जैसे इन बुरी हालतों बर्दाश्त करे है और संगत आप पाले तो दुनिया में जोड़ेरो रो संगत जो कोई ऊंची चीज नहीं है जो ने भुवित और मने ने और राजा वकील में कि भाई था, ने, थारे घर माए थारो बाप तो कोर्ट नहीं कूडो करे और वकील हाचो होना चाहे हाची दुनिया में हर शास्त्र हर मजहब हर धर्म रे माए साम देवे कूड़ को काम दे कूर कूर कूर नहीं दे तुम कहे कूड़ो कूट दुनिया में प्यारो है जो इन आपने छह महीने से जवाब मिले ला छह महीना रे जवाब रे माए राजा लिखा पड़ी कर ली तिर बार और तारीख भी लिख ली और विनती भी सब लिख लगाए वचन वायदा करके है लड़की आज छठ छठे महीने मने जवाब मिलना चाहिए और नहीं मिलेगा तो मैं जरूर आप साथ में सजा दूंगा कि जो मैंने मंजूर मन्जूर है मंजूर कर ली लड़की गिरी आई राजा आप रे गया और गिरे यार बाप ने की माँ बाप मैं राजा वचन ले लिया और अब गुप्त बाद में आपने नहीं कह सकू मैंने छह महीना माड़ा है माला रे बाबा राजा का है माला रे मारी मारा रहती करो तो माँ और बाप बोलिया बेटा इन मो तो कोई मना है नहीं इन रास्ता में फेरे थे कोई और सो बर सो फेरे थे माला तो भगवान नाम है थारा छह बारे में ना फेरनी हुए जितनी फेर लेते हाथ में रख दो और थारी खर्ची है जो है वही चीज में तारे वास्तव तो बाजोने की तरफ खर्ची फुल पावर कर दी एक आदमी उनने हाथों दे दिए कि जिन शहरी रहने वाली होती उन शहर में छोड़ और दूसरी एक शहर में गई करी तो नौ भरी अवस्था में लड़की बबूती लगा ली पंडित महात्मा और भगत हो गए भगवान रहो दुनिया बुद्धि वाले देखे गृण अवस्था में माला फेरे तो जरूर भी कोई भगत है और नाव रखा दियो बालक महाराज और चलो आगे राख दियो बेटी रहे बजा बातों करे हाथ मोटी न बापरोपरो माखी पतल के एसी के बोतलो आगे चेलो रख दिया तो काम करे राजा लेर्ची और कुछ बिका नहीं तो जाए तलावर है माथे धूनी दुखा दिए तो दुनिया में देखे और उन्नी पूजा करे और चलो कहीं कहे बालक महाराज रे तो 40 दिन 40 दिन तक तो थे माड़ा फेरेला और आंख नहीं खोले और दूध पिएला और चालीस दिन कुछ भी फल ले तरफ तो आप 40 चालीसवे दिन आया तो 40 दिन दुनिया सब सेवा कर लाग दूध मिठाया घड़िया चलो खावे और बैठो मौज करे चालीस दिन तक महाराज पल नहीं खोले दुनिया रो मे और नहीं तो बोले रात राण करो और बैठा मौज करो और सुबह आवे दुनिया पूजा करे चालीसवे दिन खत्म हुआ है और सब दुनिया ने कृति कर और महाराज के हो गए काले महाराज रिपल को ले ला और किन्नी बचन दे ला दुनिया ये मेलो भरी तो किन किया और किन किया, किन दो सौ किया किन चार सौ किया चार गयो है। तो किन्नी पुत्र नहीं होने पुत्र दियो किन्नी रिजिक नहीं होने रिजिक रो यूं कर लाखों बातोरा बचन दिया दुनिया ने और महाराज तो चालीसवे दिन रात्र समय में गायब हो गया तो शहर है है उठे जाए माथे लगा दियो है, और डेरे बबूती लगा दिए और पंडित महाराज होते थे के, राम राम, राम, राम रतन वास्ते बैठ जाए तो आवे दुनिया नजर नहीं बढ़े पल आप रिबी बाहर आता रहो बाबा तो उठे भी दुनिया पहुंची है तो भगतरो मोटो भगत विश्वास है मालिक रहे घर जो विश्वास रखे राके सब कुछ रहे तो दुनिया थी बालक महाराज समझ अर्पण कियो तो उन्होंने उन्हों फिर गया उन बीकानेर से समा चढ़ा बालक महाराज उन्होंने वचन दिया काफी वचन तो हाचा हो गया है और बालक महाराज बड़ा सिद्धिमान है तो में इज्जत करने वास्ते लगी चालीस दिन राखी और माला फेरी और दुनिया ने, ने पूजा पाठी करी और चालीस मिनट बाद वही बचन वायदा लिया और दुनिया से सब जो को पैसा टक्का ले उत थे लाख चाहे आप मेला करते थे उठे हुआ रवाना जो चालीस दिन कुछ जोधपुर जो शहर हो उठे आरोप पहुंचो उठे उठाँच थकें उठे भोर रचना करी तलामत डेरों लगा दियो बबूती लगा दी धुनी दुखा दी महाराज रो कने करने वेश और दुनिया आन लगी पूजा पाठी करने वास्ते लगी और दुनिया ने कह दियो महाराज चालीस दिन तो पल चालीस तो तो दिन बाद पल खोल तो चालीस दिन तक महाराज सेवा करी दुनिया उन्नी पूजा पाठी करी चालीसों दिन दुनिया ने कृटी कर वचन भाई दिए दियो कने लड़के दियो कने माया दियो कने बीमारी दियो कने दुख काटियो आरोन देवते थकेकें उठे से गाय होया और छ रे रहे नजीक करीब दिन आया है उन टाइम में पाछों आप रहे शहर रहे माए पहुंचो है शहर रहे माए जावते थे शहरों आगो एक तालाब हो बारे उन तालाब रे माँ डेरो लगा दियो है और उन डेरे रे दुनिया पूजा पार्टी वास्ते आउंड ढुकी तो तीन चार महीने से पाछों गयो और रचना और उन्नी भगूति बीजी लगाने से और दूजी हो गई और दुनिया उन्हें ओलखे नीचे हमारे गाँव रही छोकरी है जो ब्योनों करने आई दुनिया आवे पूजा पाठी करे और उनकी सेवा करे और दुनिया ने कह महाराज तो बड़ा किरणती है और भगत है मालक राज को पल खोले नहीं है और भगवान से इनकी सुरता है तो दुनिया में ऐलान कर दियो महाराज 40 दिन तक माला फैल माला फैलने रे माए कि फल लेना भे तो आप आज रोजो दुनिया हुई किटी चालीस दिन पूरा होया और महाराज रे सब दुनिया आ रही किटी मेलों भरीजी हो और महाराज वजन देवना हरू किया सब दुनिया ने दरबार रे करने बात कही के राजा एक एरो एक बालक महाराज आयो है जो दुनिया ने वचन दे और सब दुनिया ने है जो फे राजा आपकी साथी लेते हाथी ले लिया है और दरबार रवाना हो क्या है दरबार जाए पंचा महाराज रे पगे लागा और महाराज रही सब कुछ और राजा महाराज पूछे कहा आप लोग कैसे पता जाए कहीं मारे करने जंगल जंगलों महाराज आप बालक ने में करो। और दुनिया ने पर्चा दिया सुनियोका हजारों ने।, ने थे दुख काट दियो है तुम तो भी कई दुखे के मैं दुनिया में भगवान से मिलना चाहूँ और भगवान रा भगत हो तो मैंने मालिक से बात करा दो जो इन मोटी बात नहीं जो भगवान ने जो भगत है जो भगवान ने नहीं समझे या भगवान उनसे हाजिर नाजिल नहीं है भगवान उनसे बात नहीं करे तो भगत नहीं और भगवान भी नहीं वो खुद का है क्यों ये शास्त्र की बात है तो महाराज ने वचन दिया कि आपने काले दोपहर बारह बजे भगवान मिला दौड़ा और आप जरूर पधार दि वजन बाधा लेते थे दरबार तो आपने गिरे गयो दुनिया रो मेलो बिखिर गयो दूजो दिन वो रात रो चले क्यों हमारा सिंह शहर है जाए और कोई ठाकुर हो गद्दो वे या कोई ऐडी कोई खिलको रो जानवर तो बाप रो चार ये बाजार जावते चंदे पिंडा रे बुरी हालत मरने में घटे खा बजार उठा दे महाराज ठीक है ऊंचो अपने इन मकान रे जो साले में एक पिलिंग पोस्ट दो लगाए दो जड़ जेडो राजा गजरका लगा दिया है बातों कर रहा है काश राख दिया मीना लाख लाख रूपये गुजरात में ऐसी चंपा मरवा केवड़ा तेल अंतर लाए और उन्हें मा छिड़काव कर दिया है चंपे मरवे रख दिया है जेसो विष्णु भगवान रो घर सरोके बारह बजे राजा लियो हाथी ओम जी भोम जी मेहो पर्वतो आर पदारे आया राजा और पे सब दुनिया लोग सुने और ऋषि रो बचन है क्या राजा थारे बाप रोह अंश है तो विष्णु भगवान जरूर थारे से बात करेला और सारे बाप रंश नहीं है तो जरूर जिनका अंश वेला आपने शक्ल नजर आवेला और बाप रंश वेला बा, बाकी में आपसे विष्णु भगवान बात बात करे जाओ राजा गे मिलात रहे माए जो खिड़की खोले है तो ये दूध आज तो कान लंबा है आज बैठ पूछ लंबो है आ, बुरी हालत है माए चांदे पड़ोड़ दो राम राम राम, राम, राम। मारो काम तो खोटो ही नहीं है जरूर मारे माँ बाप रो खोटो काम है भगत महाराज बालक रो बचन छूट कभी नाशित नहीं जरा मारी माता ने अकर्म किया जरा फल मने मिल गया हमें करणो तो। का मालिक है बोतला भरड़ी पड़ी थी कटोरे में लेते थे और उनकी मालिश करनी शुरू कर दी मालिश पगश कर और जगह कानी मालिश करे उन और राजा जाने के तो फिर मालिश करी तीन बार मालिश करी तीन बार गए तो पानी लाव तो रे नहीं राजा अपने ध्यान में समझ दे थे और वो अपने ना दे रियो है और में आक्रमें बूटियों ने फल नहीं मिले और सब्र कर लियो और बाहर निकल दो तो मदरणी दिल बाक बाक बाक अरे राजा विष्णु भगवान से आयो बे और, और, है। और आकम साहब क्यों के आप मा आप में हाजिरी बचते न की बस सुबह है जरूर आज विष्णु भगवान और राज राजा के कह मैं भी एक हीरो महाराज ने अर्पण किया विष्णु भगवान आप भीरो तो भी तो आकम साहब कौन किया हारा जमाती पैसा और आराम कैश कर पैसा भेला किया था वो भी खत्म हो गया एक हीरो महाराज ने एक ही करता ही और ही, आगम, और साहब माय गया बालक भी दुनिया में बुरा काम काम किया जरूर फल नहीं मिला तो सारे माँ बाप रो मिलेला आपने माँ बाप है सही तो आपने सही विष्णु भगवान मिलेला और आप भी कोई सोबत में भी गलत है तो आज चीज नहीं मिले जावे ऊपर तो वो तो जुको। तो जुको तो तो चीज तो रे और शिकल रे उद्वा उद्वा उद्वा उद्वा क्यों के दो और, और तो ने गलती होगी माफी मांगो तब तो अच्छी तरीके से करी। और तो ले खाली कर दी पोती हाथाजोड़ी कर ली नाक कर ली गई हो चिंतर करना कर दो मन तो कदो मिलो तो हमारे तो आ गया तो भगवान माँ बापेला दो बार ज्यादा क्या ना ठीक है बाहर निकलता ही हसन क्योंकि कहीं आगम साहब के आगम साहब कहीं कैसा विष्णु भगवान बालक महाराज रे बाकी मुठी थे माया जो है मां से बात कर ली आह वाह वा महाराज वाह वाह वा, महाराज वाह यूँ कर दे आ रही आर श्रीकुल दर्शन करना चाहूँ एक हीरो महाराज ने सो लाख रुपये साहब भी गया है उन टाइम में आगे नक्शो वहाँ भी माफी मांगी पोतिया पगाम ना क्या हाथा जोड़ी करी नाकर माथा धून हागी रही वो हशिया बाहर निकलता इं कर आर वकील साहब गो के साथ मैं भी आप वकील हूँ और मैं भी दर्शन करना चाहूँ तो वकील साहब ने कहो कि आप ही जाओ तो वो लड़की बोली कि देखो वकील साहब आप, आप बाप बाप तो आपने तो भगवान मिले ला और दूजेला तो जाओ माए जाए तो भी आप मेहनत करनी ही, तो दो हसा ज्यादा करी और पचास बारह बारे, बारे आता दूना हसया अरे वकील साहब दूना क्यों हसो की विष्णु भगवान भी मिलियार मत लक्ष्मी मिलगी जरूर लक्ष्मी मिली और विष्णु भगवानी मिले जिन वास्ते मैं खुशी हुई दो आर हसी अच्छो काम है सा, हाँ राजा ने इनाम दियो जावे राजा की तरफ है तो उन बालक महाराज ने इनाम दियो इनाम रा करा लिया दस्तखत कराए इनाम भी जा ले लड़ा राजा खुद आप रात रा कर दिया इनाम लियो और बालक महाराज क्यों भी आज हम मठे हैं मारी जो धूणी है सब में उठाए और हमारे मुल्क में पराजा वाला मैटिंग आपने गिरी गई राजा आपने गिरी गयो बालक महाराज राज आपने रचना दी सुबह आपने गिरी पहुंचा और बीच नाग नकार वो स्कूल जाओ पढ़ाई शुरू कर दी और छमिना वर्तमान आया जाए उन समय राजा बोलायो लड़की ने बोला साबरी लड़की ने क्यों के बेटा ते मैंने वचन दिया तो जी सा कूट प्यारो है दुनिया ने माये और मैं कहो कूट प्यारो नहीं है कूड़ की प्यारो हो साहब मने मैंने नजर आए हाव हाथी कहो आप गोटी खुद मिलो भगवान करो कूड़ो मोड हाथ दियो कि बाकी मैं मैं गदेरा पग यू नहीं चौंप बेटा थे मा और हाव हाथ बताया मारे मोने मैंने कूड़ बोले हाथ करना पियो क्यों दुनिया में केवटे और दुनिया में परोटे उन्हें लिए हाज होना है और नहीं केवटे उन्हें लिए हाज एक कलंक कूड़ एक कलंक है और हाज होना है तो ते जरूर मने कूड़े मा विष्णु भगवान री बात करो धरा और तुम हाथी होगी कूड़ो होगी मैं थारो कूड़ मान्यो और आपनो अपनो अपना जा बेटा थारे गिरी तेने को सजा नहीं तुम्हारी तरफ नाम दी होगी किस एनाम तो मैं काली ले लियो तुम्हारे पिताजी बिना और विष्णु भगवान बिना के राजा दे क्योंकि तो तो तो लड़की उन बात में जीती और राजा उन सवाल में आर्जीत हुई और विष्णु भगवान राजा गदे बाबत में किया और आर बाबा शार, शार परमा नहीं लिखा बात भीषण बातना चार सुधा के पागे टांग उन बस्ती रे माए एक दिन समय एक कवराज जी रे एक ही लड़की और कवराज जी एक ब्राह्मण ने पूछो की लड़की जो धर्म पर नावे है उन तो तो ब्राह्मण कहो साहब लड़की ने तीन बातें कहीं कि एक तो बिगड़ पैसे आप और लग्पती, लग्पती वे और दे तो तो दो पीढ़ी जड़े और दो पीढ़ी कह रही हुए और एक आपसे गरीब हुए और उनने परना दे तुमने तो हाथ पीढ़ी रू बखीश हुए और एक आंधो लूलो पंगड़ो हुए और उनना देने कोई दुनिया में नहीं परिणाम ने प्रणा देने चबीरो न हो गए तो आपने चबदी पीड़ी वाली, आपने नो मुस्ती ने मारी कुमीरी एक लड़को जोर कोई नहीं परनावे तो गया, तो एक गांव गए तो एक गुंडो जीवन से गुंडो और हम एक लड़ को लड़को चारों मिल गयो उन के तो ने ने के मन्नत दुनिया में नहीं कोई तो अच्छा तो तो ले गया देखी हो ठीक है बीड़ी ब्राह्मण ने कहे और तिथ बारी तारीख मुक करते थे के और उन्हें फिरा पढ़ाए और ब्याह भी जो अच्छो बहुत शौक और हजारों रुपया तो जो जिंदगी नहीं मैं जो कमाने ला तो मारे छोकर दुख नहीं बेला मारो भी छोर जावेला और आपको माया गणी लड़की ने ऐसा दे दो लड़की आप रो सुख करेला और अपनी बात भी रहे जावेला तो उन्हें जीत हुई रिजिक और जीतोजो और हाँ किसी बीजी मारवा रीति सब करी और दाएजो गुणन बैठा उन टाइम माय लड़की के मारे, मारे के मारे एक पति चाहिए और तारे घर तौतरी नहीं चाहिए क्यों मारे भगवान बेड़ो है जो तो सब कुछ है भगवान बेलो नहीं है तो क्यों नहीं मारे एक मुद्दे जो पति लिखी रहने भगवान दे दियो और आपकी तरफ आप, आप कोशिश बंद कर दो और आप तो देखता तो मारो घर और घर सब देख और पछे मैंने देता आप मने दो गाया मिजी तो एक तंत्र नहीं उठाए जरूर कपड़ा वो रखा और रवाना हो गया आप शास रे शास्त्र से पहुंचा उठे उन्होंने परिवार भी ज्यादा हो पर उन्हें होता रहो चिन्हो देर में तो कोई बात रही कमी नहीं लड़की खुद समझदार के अपनी कमाई और भगवान वेलो है तो जरूर कही गये कागजों जरूर लुभाल है बहन रहो तो और भाई रू ही तोल है बैरी रो तोल है दुनिया में तोल जोको काम हो रात रो समय रहो सब असर बतायो लिखित कबड़ी को कागज अदे लगी शाई बहन दुनिया में भाई लेकर ने कौन कौंसली रहा पैसा है तो बहन जीकर राष्ट्र बोले और नहीं है तो आज आईज कहलाई पैसा हो गया कबड्डी तो तो तो को कहात की बहन को भाई पूरे से नार पर आई भाई है अब की काम दे अबकी में काम दे मरण जीवना साथी देर आगे तो अपनी है और पूरे लारे अपनी नहीं क्यों क्योंकि भगवान उन्हें सब दी हुए करो सूट पीपड़ा मूल क्या करे और आज उनके बाजार में ले जाओ और इशारे से हम जाओ और एक आंगली करनी और बाजार में बाजार में फिर तो फिर तो एक घोड़ी लियोरी कूदती है आ और है जो बद, माँ है कागज ऊँचो लग, की कागज आग बतायो कागज बताओ तो ठीक है दुनिया रो तो झोक है आंगली ऊंची कर बाप ने कहो बिली सिंह माँ बाप ने बिली सिंह समझा दो जो मारो ब्याह बीजो जनो माँ बाप कहो बेटा तारो ब्याह तो तीन बुर्रो तू हो और डेड एक बर थारी स्त्री उन टाइम में, में ब्याह करो एक बिणजारो रहे और अपने जोधपुर जे शहर रहे मैं उठे आप ब्याह है और तू है जो क्यों करे, ठीक के के तो है, पूछ एक ही लड़कों के बेटा कमाऊ थारे कमाने की जरूरत है नहीं तुम देश में क्यों जा रहे हो के नहीं जी सा मैं तो जरूर जाऊँ ला और लाखों बातों महारा बेलिंग थी जरूर जाऊंगा खर्ची खर्चे पा खर्ची लेते थके घोड़े सवारी करते तक खुर्जी डुबियों भरते थके आ रवने गांव रे मारे गो और उन बहन पन्नाईड़ी उन गांव रे नजदीक पहुंचे तो बहन आ गए आप रे देना जेठने कहीं बात कर रही है क्यों मारो भाई है जो को एक लखपति है और मारो भाई है जो को हजारों रुपयों की तादाद और मारो भाई सेठ रो मुकाबो कर रहे लखी पंजा देश में नाम है आवेला तो दरबार रो तो कौनदार है जो दरबार और तो तो और आली मुस्ती तरफ़ हमेशा भाई भाई गए थारा टोपियां बुरी तो दंदो नहीं एडी मोटी बात उन साहब गरीबी हालत रे मई आर देन रे गिरी बहन की खिड़की तो खिड़की रे माय बढ़ते हैं, आगे रहे हैं, साब रहे, रो बैठो है, और कर भाई भाई तो हालत नहीं, नहीं, मारे गिरा कि जी साहब हटो किया तो, हटे रहे माया रुपये नुकसान लाखों मकान ही और गहना लिया है और वो तो बुरी हालत आया और सा मैंने मेले हटे तू है जो कीन की मारी मदद करके भाई साहब मदद तो कर ला तो सारा बेन साहब है लाख दो लाख रो हांगो जरूर दे दू मारा आज दी थी जरूर मन दिर्जन बोलने देब्बा है तो हूं तो भूको मैं गई कौनो दो रोटियां लार दी कि तू शाम जरूर मारे रात रह सकेठ खिड़की मारे पर पग दी नहीं दियो और बहन पाचो करो एक कौन और दो रोटियां लेते थके और पाछों की बाकी में लिखने आली लिख सही लिखी है के के होती। मारी ने तो मैंने गले लगाती और इज्जत करती मारा कपड़ा फाटोड़ा दे और मारी बात तो इज्जत पालनी चाहिए और मारी इज कोई ख्याल नहीं रखे हो तो ठीक है, है आगे वो रवाना घोड़े लेते थके और भाई गाँव में दस बीस घर आ उन गाँव ने नजीक पहुंचे और सामने टाइम है और जाहिर पहुंचे उठे छोकरा चौपट रमता दिठो दौड़ सोम आया काके आई बड़ी माओ आई डाद आई बहन आई भाई आया काका आया बडबा आया सब दिठा तू ना फाटड़ा कपड़ा देख सब रोन मस्ते ला अरे भाई तू लखी पिड़ जा रो है मूज मैं तो ठीक है राजा रो कामदार है थारे आ हालत कहीं ठेक सपूत घर में थारे थे मांद उन्होंने कह हट्टो लगाया उन्हें मैं कोई आरजीत होगी कि जिसके वास्ते कोई बख्तरी बात है पैया फिर घनी कमा और घनी कमाया इन वास्ते आज घर में नवा कपड़ा भी नहीं है और फाटोड़ा कपड़ा मैं पैर लिया और आप जो कुकुन होश फिक्र मत करो जरूर आप कने आया ठीक है बैठो उन्हें इज्जत करी बड़ी बहुत इज्जत करी बड़ा हैंग आर बेला हुआ और उन्हें खाना थोड़ा किया कि माशा मैंने खाना नहीं पावे तो एक डैडी बोली कि इन्हें रुपये घाटो घेड़ो है इन वास्ते टाबर है और इन्हें रुपया लाया मदद करनी हो मेन टाइम करो रोटी हो रही तो वो लड़के कहो नहीं भी मारी मदद करो वो अपनी खून और आपने जिसमें जिगरी तो वहाँ एक की दो हजार लायो कोई चार हजार लाए कोई पांच हजार लाए यही कर लाख डेढ़ कर दिया भेड़ो रुपया ला मचर करो कर लियो क्यों कह किन्ने दो लाख छोकरो जो कर बोलियो कैसे आपने मदद के वास्ते में लाया और आपको काम चालू रखो और तो ये हो नहीं करो ठीक है हमें रोटी दो खा लो रोटी खाती बातों चिंतो की आधी रात डलगी वो तो अपने घर जाए जो उन्हें जो मील मील तो नींद आ गई वो तो आप रोड जो चढ़ते रुपया छोड़िया होए हैं पर लागो की पतो नहीं आज दे कटी जा रही होश करे और आप जिते ब्याम चुड़ो उन गाँव रे मे तो गाँव रे जी गयो शादू करने जाए और आप जो पाकर ची, ली एडो बजारुत्राओ कौन है ते थे थे कराओ, कराओ। भाई को चौधरी तो दूसरी जगह तो उन्हें दस हजार रुपया थोड़ा कर देते पांच नीठ जेठे हो जीरो उन्ने घरे बराबर गयो, तो आपर भागन फलसे नार खुले कर दटियां कदावे भरथार बरथार पड़ूगी एक दो आठो रे रे देवर मैं कुत रो, भांग रो, पड़ी लारे तो तो धान धान को काट दी रोटी बधाए उधरो के राख हरी रो भ कृष्ण बड़का आंगी बोहरंगी को तो पालने ताजी को ताजनों, भाठे को गुरु गुरु नारी रो है, उन बतारी रे कुन बावे जूद, वो तो धाबड़ फाटे मोटी मगजल रोडी बेटी रे, बापरी हुना रोट आपरे बापरे घर्रा खावे जवानी में ऊंत गोड़ी साढ़ी सोरे पर माखी पीतलके जमाने रे मोह टूं माथे पानी भरने वास्त जावे तो आठ दस मिनट किया दूसरी भंगार आवे और गाँव है जा रहे लोग और वो मारे आई को भाई के? तो चौधरी हो अ कुत्र कराओ के मारे हुआ गायत्र करो कुमार पिताजी कहते मारो पिताजी तो ब्रिज बार करने वास्ते गेवड़ा है आप भाई के भाई भी देखेंगे हमारी माता और पिता तीन जवाओ जीव घर में राख लियो। और आई लगे तुलसी नरका क्या बड़ा समय बड़ी बलवान का तो समय पास करनी होती उन समय रह माए आठ टक्का और के टक्का हो गया ले भाई थारा चौधरी नहीं देखो आप तो लकी बन जा रहे हो घरे और जमा कर बो करो और बे में लिख लो बोलो करो ले जाऊला ठीक है आठ टका जमा कर लिख लिया टका है आज की तारीख का में में वो क्या सेन, जागे बाजे डाकना और जी उन ए, ही ही के और उन समय माए लोचनी के जले हाथ लगातर पीली धीरष भावे ही जंदक के जंदर हासे तेनीगत हालत है जियु काड़ा ही के शरीर केनी किसी काया और बीच बल नारंग जैसे रकंठ की कोयल लाल लीला शरदंत दर्श मुख दाड़ में है अब बाल पुकारत कान जी आगल गोकुल में ही ग्वालन है जियु गोकुल में ही ग्वालन है ऐसी बातरी बेटी है बापरा सोले आपन करत तगे दिस रात अलग लगा बाड़ बालमूतिया रात हम तगे काल रात जंदर हारा परत तगे और रदूदरे मावे आए पालो रो भरत तगे आ रम्मा जम्मा आ रम्मा आ जम्मा चौधरी हुतोरे पाजल भोरी के बाजे है। पर्द, क्यों देखे तो रे खड़ो चौधरी खड़ो बाखर माथे मूंगी दिए देखे क्यों दिए मार थाल पहुँचा तो, तो आठ टाक दे दो आठ तो पंद्रह टका लाने पंद्रह होल मार पोचा थे बाकर माथे तो पालतू तो लियो चौधरी साहब माथे कर दियो मुलाटो आर वो तो रो आ गया लखी पड़ी जाए लकी है और चौधरी साहब लारे ल है। और राउंड रे आएगा चार छह महीना बारह महीना मिल गो एक तो खाण आठ दस साधु स्वामी बीजेपी जबरो पड़े गयी हो रो खाणो बीज खे मौज मस्ती कर और पाची आई करते करते पंद्रह टका तो और आठ टका और वो पंद्रह दिन तक उठे रह गयो चौधरी उनने कोई भेद नहीं ला दो रचना उन्हें हैंग देख ली देख देखा और पाछ आयो महाराज कहने आप घोड़ो हम्बाले बीजी सब आप खर्ची पा कर लेते थके और अमाना तो जमा हो महाराज कोई पैसा हेरियो नहीं पूरे फ्रेशन बातों धाची है। और अब कलकत्ते जाए जागे, जागे से जीते। मेरे दो बातों कलकत्ता में करनी है तो जरूर जाए चढ़ घोड़े बात करते है बेला लागे दिन जाओ जी नहीं थोड़ा देने कलकत्ते गाँव किनारे शहर के किनारे कुमार वो घर है उठे जाए पहुंचो थोड़ा दिन है पानी मांगो कु आई लोटो पर पानी पायो और आंख में आंसू टूटो हाथ पड़े कागज में बेटा की रोना को रोनो तो ही के मारे चार बेटा आज एक प्रणाय छ महीना हुआ राजा की कंवरी ने कोई भूत है देव है कोई राकेश है भगवान जन का ही है जो आदमी लेको तारीख लाख गरीब बस्ती है जो आज तीन लाख तो वो खा गई साढ़े साढ़े तीन लाख आदमी खादा वेला तारीख रो आदमी ले नगरी छोड़ जावा कटे मारे बेटे मोटे पढ़ना है और छह महीना हुआ और मारो बेटो बेटोन खा गई दूसरे बारह महीना हुआ स्वतंत्र नहीं हुआ और वो उडाकन खा तीसरे पन्ना महीना दो महीना हुआ और बारी आई गाँव रही लड़को दे रहा हूँ पीढ़ी आज चौथा है मरे दो दिन ही है यार लड़की रो हाल तो मेहंदी उतरी नहीं मेहंदी नहीं उतरी और राजा री कौरी आज बारी है कि हमारा घर है आदमी दे अब एक ही लड़को है हमारी तो पीढ़ी खत्म हो ठीक है माता थारे बेटे आप में आप जाओ तो बेटा तू तू में था मारो लड़को लग प्यारो लगे तो मर्द, जो मर्द, करे, और मिन्ख्री मिन्ख्री करे, मर्द मरे गु नही मरे है इज्जत करी और बड़ा खुशिया के मैं मारी मर्जी हूं थारे बेटे बदली में जा रहे हो और फिक्र मत करो हवाशाह कुंभारोनीत कर गरो गर आदमी जो दे के जो हाल तो वो कुछ आप ठिकाना ग्यो ओ मे देखे तो एक लड़की होती है पाटे माथे जिनने हाश बेहस कुछ नहीं है और लोह जड़ी लोह पड़ी है और पेट है जो को नकाशे पाटे शरीर है। तो माते माते और बैठ है लड़की हामी करीब आठ दस पंद्रह छेटिया कमरे होती है और बीच रे माए रेती तो बिछाई बेरो भूत पली जिन देव की पदम नागनी रहे पेट रे माये आ रे आदमी देवे। आदमी खत्म हो जाए पद्म नागनी वो बक्ष मांगे आदि डंका है और वो पद्म नागिनी एक दुआ दियो यो क्या पाह नहीं फोरे लड़की कोई बक्सन और कोई चीज जो लाखों आदमी खादा है उनकी कोई रचना ही नहीं करे उन बात करती है टुकड़ा किया पदम नागरी का रे रे और, और पदम नागरी ने मार और ऊपर डाल उनने दे दी भगवानी लीला हो गई है एक पदम नागरी तो मर गई है दस्ता हरु ये लड़की लड़की रे लर्की रे वो वो पेट्रो जो हो यार और, और मनुष्य बैठी है, है। इनजित करो तो नीचे उतर तो उन्नी कई महीनों से बीमार है कई बड़ा बीमार जो कही है कि उठे नहीं हालत नहीं जरूर वो कोशिश करी तो इन हम तो। आप का नाकने खावन कर राश बजे राजा का राशस तू मोटी है बताओ ने तो जरूर तो ना डर तो इन दी बारी रहा देखे तो ढूंढ जानवर भी पड़ी जो खाती खाती खाती पेट में आ पदम नागनी होती पदम नागनी खाओ चाहे तू खाओ मैंने क्या खाता हमें हमें कोई हमें तो मिनक होगी हमें तुम तो पाची इतनी बात करे जितना बाकी में भगवान आपने होम दे और मारे हाथ हो में होगा लिखियो और तारे बीमारी कट गई अब तुम खुशी मना दुनिया में भगवान तो, मा, तो मालिक है और छोटा भगवान आप हो जो, मिन जो। थे राष्ट्र वचन है बंगिया टूटी ना करने वास्ते राजा री कचड़ी की तैयारी हो रही है कि राजा कमरी और बिंजारे लड़को बात कर रहे हैं नटो नो भागते भागते राजा ने जाके आप कमरी और कुंभारो लड़को क्यों वर्ष कुंभारो लड़को जो कुंभारो लड़को बातों कर रहा है राजा की कचेरी है खुशी में नहीं आई देखे तो बात कर रहा है बड़ा खुशी हो या ए कुम्भारा लड़का कोई बात है कैसा की नहीं है आ एक रचना है देखी नागनी है देख ठीक है मंगायो लड़की वास्ते राजा घर कौन हरीज ने तो मालक मालक बीना लियो ब्राह्मण ने बोला जगह फेरा खाए और पच्चे रथरे मैं बैठा राजा गिराया उठे राजा पूछो के बीड़ा रहा हाँ फ़्णाने फ़्णाने रहना और हमारे हाथों तुम्हारे हो गयो भगवान की लीला चाहिए तो ने हो गयो। अब कहीं करना हो कि वो भी इज्जतदार आदमी हो हमारे घरे सब कुछ है तो कौन मारे पिंड जा रहा तो की हो तो क्यों कौन आप राजाओ जरूर आपे घर मारो संगे तू हो तो आप जड़ी इज्जत है आप लड़के ने जावाल ला महीने दो महीने ला मुखला वो करो ला सीख आज तुम्हारे कहने की है नहीं राजा ने छुट्टी दी और घोड़े आयो चलो बहुत राजी हुआ खुशी मनाई और माँ बाप ने कह खानो मारे दुनिया में देश में कमाई करना आ गया और मुगला हो वास्ते मारा ऑर्डर हाँ जी घनी बेटो माँ बाप कहीं करो पचास साठ तो हाथी ले लिया पचास हाथी घोड़ा ले लिया है एक खचरा ले लिया है एक तो जानवर और से आदमी, राजा रा कमर भी जा, सब बेला, बाप रो कलावत कला का देखे मुगला बेरी और ले रवाना हुआ रवाना हुआ तो माँ बाप गिरी जावे जो पहली प्रणय उनने गिरीज्ञा बहन रहे बेहन जाकर जान आवती दी थी, आर से हाँ आदमी करता था का और आ उन टाइम रे मैं बहने जो हाल रहे बहने एक थाल लेनाई आई अब की पुलो और दुखरो घर में पै तो ओ है है। और के है तो तो रो और कोई शाम सुबह घी खावे खावे मारे अब जो खानो है मन तो आज अ खुशी है बहन दिठो दस दिन राख ली दस दिन गोटा किए खुशी करी अरे बड़ा होना इज आबरू की हो दस बीस भाई वो भी जान रमाए हाथी हम गया और ज्ञापरा सासरे जावे तो आगे भी लखी पिंडजारों इज्जतदार और पेशा वाली पाल्टी होती उन्होंने इज्जत करी बगीचा रामाये डेरा लगाया तंबू खोदाया और सब कुछ आवादर कियो कि खानो बीजो खा दो शामरी टाइम हुई हाजिर हुआ मारा गैर घुमानी हाजिर गाइये आर ए जानी और लखी पिंजारो लड़को बेला हो मकान महिलातरे माये गाय कमरा रमाए ब्राजा बातें चिंत करी और संगत हैंंग आप अपना अपने ठिकाना गई लखी पिजारो और आपरी औरत दो बाते चीते हुआ और चौपट पासा रमिया चौपट पास राम लड़की बोली के आप लखपति लखपति पच्चीस लखी बाजार लड़के कहते हमें ठीक है एक बाजी आ रहे ला वो पच्चीस टका दू लड़के कहीं कर जड़ी बाजी कर एक बाजी आ, आ, तीन बाजी आ नहीं कि नहीं।, नहीं लिखो तो बाइज लिखो ना दो लेखो जो को आप मन कही आप भूत करा देना कोई गहनो है कंठी सब कुछ कर देना तो पांच एक दाव कियाते करते करीब तक तो नहीं तक वो लड़की जो था मैं तो कैसा उदार नहीं करूं उदार नहीं करो तो बंद कर दो और कहीं करो है लिख लो आ उठी जो चौपड़ी उठाई जिन चौपड़ी में पहली चौधरी लिखे रहा वो चौपड़ निकाली उठी लड़के उठाए और वो तो के लिखे ना था, था कूतर कर लड़को चौधरी नहीं हो ठीक है तू मारे लायक नहीं खत्म तो तो है। निकाली, तो उन बाप उठ्याल पर जागो और आको हुआ और नीचो आयो तो माँ बाप कहीं कर मकान पड़ी हूँ पीपलाव सीनो रिज गए जो सीनो खुल जाए और दम दम नीचे उतरियो तो आज जानकर बेहोश होगी मरण काबिल होगी नीचे उतर देखे पाया करे जिन्हें जर्ब लागे या चोट लागे जोखो खे जर्ब है रूरी बर्खिया माथे पड़ी है जोखवाए जो नहीं हमें मरे है आज लेखे मरे हूं मांगो लेखो लेखो क्यों नहीं दे दुनिया क्यों थारो कहो लेखो तू कहीं मांगे तू तो पहली पोत आयो पहली आया भाई मारे हाथ में देखो बहन तो बेटी, तो बेटी करते थे बाबरा बिल्कुल पड़ गया अरे बेटी, बेटी करना और तू पहले हो और इन बड़े भागो रचना चढ़ते थे अरे वो रामे हाथियों झूल रहे जो उस दिन उन्हें उठे पहुंचाए कलकंते इज्जत करी बड़ी स्वागत करी स्वागत राजा घर कोई कमी नहीं राखी और उन्होंने दस बीस दिन राखिया और घर घर गोठा हुई और स्वागत रहे माए उन्होंने राग राजा उन्हें गांव दिया दो चार और दियो और बेटी ने सीख दी और सीख खचरा धंगरी बराये और उन्हें गिरी पहुंचाई आया गिरी गिरी आया माँ बाप भी राजी हो आप गांव री रीत करी और बड़ी ब्यावरी खुशी मनाई रंग राज करी। करी। और अंदरा उठ तो कुकड़ो रो भजन कितो कम से कम तीन हाथ तीन किलाते ख्याल कियो हो कुड़ो जबरो है खाने की कोशिश कर यार कुकड़ो घोड़ी कोसाल कुछ रात बहुत सुनती हो गया कुत्ते तो थारी मदद और मारी की पड़े जरूर धंधे गांव मारी जड़ी कोशिश जारी करते करते गाँव गाँ गाँ गाँ में दस बीस गो कोप्रा गव आयो गे खुड़े छोटो गाँव है गांव कु मरे भूखा पग भड़े ऐ मरे, मरे कुत्ते की बुरी हालत होगी यारूको बनवास्पति मैं खाऊ तो चवे उड़े बात करते जाए तो कुत्ते भाई हमें भूखा मर मारा था गाँव में जाओ टुकड़ा भी खाया थारे मुसीबत पड़े मन जरूरी लोक <coughs> तो गांव उठे आगे कुत्ता कुत्ता हुआ बेला बेला ने दिया है और कोई मेरे भूकों तीन गाड़ी डर कूत डर जाए नी तो तो यार यार जबरो लो ख्याल कियो जी जी आया क्यों गया जी बात करो मौलाना साहब तो बहुत अच्छा है और मौलान साहब क्यों बात करो आज तो अठे पदारा भी माली माला फेर जरूर आप नीचा पदारो थोड़ी नमाज पढ़ाए दो तो चीज़ है तू जानवर अपन मारे कहीं नाडो कुकड़े आवर में जमत कर बजू में ला।, जितने मारे में तो ला इन जी थके थे, थे, थे, थे और आयो पाजो के पाचोल साहब मैं तो को करना आ गया ठीक थोड़ा कॉलेज अपने जमाने लो और कुतरर मैं वाला जो है तो, तो आप तक तो रस्ते पड़ोरा कुकड़े तक नीचे उतरे तो खाओ कुछ और अपनी पाल्टी आरोपी माला वाह कु और कुत्ते आवते पड़ मैं तो तो ख्याल और बीच में गया, गया दिए और और कुकड़े तो मैं जल्दी पहुंचा जावते डाला जो कुत्ते थकी पटकड़ो हरूल तीन चार में तो बार फट गया उन टाइम पहली खादुर हम अपनी जमात में, में खतरो मत खाते और लड़ी मखो भगवान माला फिर कुत्तो आगो हुआ जरूर हो नहीं है कुकड़े जीरो तो छोड़ दो एक कुत्ता खाई मतलब और मारे मत थोड़ा छोड़ देने हमारे जा मारे वास्ते आया, आप माला वास्ते आया माला थोड़ी रीत करता रहो मैंने कोई बातुकाज नहीं है पर था रो। बजूर रहो, नहीं रहो जल्दी ए बजूर टुकड़ा हो आर तीन तीन दा हाथ टुकड़ा हो गया हाथ दौ डे तो मारो लीड़ निकल फिर बजू रो हमारे पूछे और... तू भले बाजू रामाजार पूछे थारी पार्टी एड़ी खतरनाक है इन पार्टी में बेला जो तो बाजू को तोड़ायो मारो ढूंढी तोड़ायो मारी नसही तोडाई और शरीर हेंग तोड़ा दियो और इन पार्टी में बेला एड़ी जमातरो माळा फेरला जो को तो गणारा बाजू टूटेला और आपरो संगत करना हूं तो डापियो और मने इन कने छोडावो तो रष्ट तोले कुत्ता तो मने खा जावेला कुत्ते वास्ते जमानत पड़ गियो और कुकड़ो और शाल ने छूटी गई और कुत्ता आरे दौड़ा फेरावन कुत्ते रे तो था क्यों, ने क्यों कि हमें कुछ महाराज आप जी करो मिंचा तो मैंने जमन करो दो आप रस्ते जाए आपने रो कर कहो भाई सारी माला तो पूरी होगी और मारी माला बाकी करी माला बाकी हो, पूरी होगी आई जो जेड़ी नीति कर भूवा था जेवड़ो फल मिल गयो ह्याल तोड़ दिया फल फल मिल क्यों है? और मारे वेला मारे मिल जा, तो और मारे है मारे वेला घेरो थे थे छोड़न जाओ धर्म नी तो जो रहा और कुक भी कूको बापर आप शारा शारे बात ऐज बेचारे सुतने जाने पोतिया माचा ने भागे ऊट दखीरी टांग भागे सुहा लागे